रावती ठिकाना मैंने आप तो कब आना जाना शुरू और हा रावटी वाला? थोड़ा थो बताओ। में, में हुआ रीमा भाई साहब रखने दरबार था उमेश सिंह जी बहन रीमा महारानी साहब मैं उमेश सिंह जी था हु? तो वे आटे आया न जरा पे ले, ने रीमा लिया गया तो अट अट अट रोजी रोजी ना ने रोजी ना रावती मने भाई कर मारखा क्यों आज बेटा भाई फरमा है आज थे रावटी जान गई गाड़ी रावटी जान गई मारे साहब ने गांव गोण पसंद आया hmm. पस तो तो ये आ मुसलमान जाती hmm. गाणो पसंद आज तो थाने भी हेटे आवड़ो जब मैं हूँ तो रात दिन आवे जिके जोड़ करे कि भाई मर मई नई गई मरमाते लेकिन नहीं कोई नहीं जोड़कर समझा दी भाई दो थारी आवेला, ना दो आवेला। था। दो है में आप और एक में ही और एक वाला जो भाई बहुत बढ़िया गाव मैं आपने अरेज कर दी वह ढूंगरी दाद रो ठेका भी गड़ाई लगाती ढोलकी भी ऐसी बढ़िया बजा तब लोग बजाव ढोलकी बजाव थी गामिनी विभाग बहुत पारदार आवास में बहुत अच्छी थी तो दो जणिया मौथी और दो जणिया ये उपमान कौन है ये या नगर नगर चमुजी ईयर मॉस थी कौन पण वे गाव थी कमी अच्छा वे लुगत भाई यत गीत मनावे कोणी वे बटी रहत ज मो तो आगे जूतिया रहत ज मो शुरू हो जा थे वे कदी मोर तो फिर तेज को मैं तुम्हारे आ लेज ने तो मारा साहब कभी ये करता इं इनाम एक बिजा आवता जी के तो तुम आवती और उन टाइम में मान पहले पचास रुपया रोज सुबह सुबह तो पचास रुपया सुबह रह पचास रुपया शाम सौ रुपया और यूँ इनाम एक बीजा निचरा बीजी आती आती ऊने में मारा सा माना अलग इनाम देवे लग गया तो कामदार साहब ने क्योंकि भाई इन मत देखो इनाम दे जाओ तो जाओ तो बच्चों रावटी बारा साफ पसंद आज मैं रावटी जाने लगी रावटी ज्यादा जाती वे वे रात दिन क्यों बहुत मन था बहुत बुनने समझने वाला था जितता भी गवैया आता बारोदय शंकर जी ने कई कई गवैया अटे आया जित्ता भी बारोम गवैया आता जिमान ने वे सुनता एक राग में दूसरी राग थोड़ी सी मिक्स कर दी अलाप में कर दी या बोल में कर दी तो वक्त उस राग में अला तो कौन, कौन रहा एडा सही न, एडा, सच्चा समझने वाला था महाराज साहब ब्राह्मण मामले में बहुत ही खुद तो नहीं गाता कुछ नहीं खुद नहीं गाता मार कौन इतना सुरीला था हमारा की वे हरेक राग ने बता दिया था आ राघ है, है और जितना भी बार बाहर लगवा उन्होंने पसंद भाई ऐसे ही गावे है अच्छा गावे करे जिगन तो दो तीन दिन रोक था चाहे हजार रुपए फीस लो चाहे दो हजार लो भी रोकता जिगन नहीं पसंद आता वह एक दिन हो बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहना उन्होंने कहता गाड़ी चला दो हिसाब रखने में ज्यादा कई नाम कहीं और राहुल ठीक ठाकुर था अमर सिंह जी अमर सिंह अच्छा और वे खुद, खुद है। खुद आ, आ, आ, बच्चा बच्ची है बच्चा बच्ची है जो एक तो वे साधु में निकल गया बड़ा लड़का तो और छोटा लड़का जो तो बोरवी में पढ़ता था कॉलेज में हु? जो एक्सीडेंट हुई गुजर की हु? के तो अब जी को भी जी के तो भी तो तो को भेज पर मार दिमाग री चीज़ आई कि मैं रात दिन संगीत सुनो भाई बेटा बातों बना बेटा बनाता कि मर गया सब तो। मैं मैं जीवन इन जो नहीं सुनूं तो मैं मारो जीवन बड़ा बेटा साधु कोई पता है नहीं उदयपुर पंडित बाहरे साहबे ने हुँ। लिया हुँ। तो वे इन काबिल नहीं है और रावटी में जितो माल तो हीरा होती था और किस्म किस्म री चीजा बहुत बारू मंगी थी वही करी उन टाइम में दरबार दरबार दरबार रहती में।, में. जोधपुर तो पधारता 24 घंटा बजाण है तुम्हारे जीवन गाणी बजाण नहीं संगीतदारी दरबार रिश्तेदारी तो ही वे तक सिंह जी थे थी, थी। महाराज सिंह जी था औलाद थे तो अलग वो रावटी और उन्होंने कुशाल ईशाली चार पाँच छे पट्टे में था और दूसरा गाँव वहाँ खुद खरीद ने पंद्रह गाँव था नौकरी भी करता नहीं मैं कोई नौकरी नहीं तो एकदम हीरा मोती बैठा रहे और गाना सुनता जड़े कमरों कमरो भाई बेटा है तो इस तरह बने सिंह जीरो बंगले वाला बीच सिंह जी यारा भाई था कगजीबा और और भी यार बंगले वाला सब रावटी रावटी वाले भाई बेटा उठे दारू उ कोई अड़ी पेट में बीमारी हुई थी हुँ. जो बीमार भी गया लोग और गज सिंह जी आया गादी जब तक गज सिंह जी जन्मिया जब तो हाँ, नहीं, नहीं, तो तो आ, जी जी। तो इनाम एक ही दरबार और जी जी मरिया बिज़ान थोड़ा दिन बंद कर दो खुशियां कर वे वीर मैंने रावटी ठाकुर मिलता है राज घरानों नहीं मिलता मैं नौकरी तो करीज को नहीं मैं तो हमेशा हमारे खुला, खुला ही। ही काम चले गया पाँच पैसा मिल गया अच्छे नेक चारी के में के नेक के नी। बे बे नी। तो नेक तो में थे रात दिन अलग बक्सावता बिहिरी रकम बक्साता पहले तो नेक चोक था आपने तो बक्षी तो तो गांव चाकरी सब बन माफी थी मोहन तो नहीं करता और घर तो बैठो वे गांव आता छेड़ा आता वो तो एक एक घर में सात आठ घर था हमारा भाई पहरा बीस बीस मन तीस तीस मिनट गाँव घर रहा चना आ जाओ तिल आ जाओ ए, ती तो, तिल ये मतलब मतलब वीर आप चनाश ससुराल घर गाना बजाना और काम रही नहीं रही। नहीं नहीं। पर का काम भी जो। वही। घर बेचता जागीरदार पिताजी मतलब मार, मार तो आप ब्याह भेगी वहां से वो रिश्ते हो रिश्ते वो पचे बुआ रहे आपने घर में नहीं आया अभी एक बात ये पूछनी है आपको जैसे ये दो घर तो जैसे आपने मुख्य रूप से बताया और ये बताया कि खुले रूप से गाने का काम रहा आपके पास तो उस हालत के अंदर मतलब शहर के अंदर भी पुराने वक्त में आ, कहां आना जाना ख़ास तौर से बना रहता था ये शमशेर सिंह जी आपने नाम दिया है हाँ, या मगराज जी शमशेरचंद हाँ, साहब है मगराज जी बंदा के साहब रहते हैं या ना अजयराज जी वे था मुख्तूरमल जी वकील साहब माधवमल जी माधवमल जी ये भोपालचंद जी रहते भी जाना और तो हां भोपालचंद जी रहते काम काट पर गुलाब सिंह जी वे माने चित्रंदर जसवंत सिंह जी यार घर में शादी ब्याह में नहीं तो तो तो आप जाता, मतलब आप भी भी आओ चलाना आप। चलाएं। अच्छा और आ, माथुरा में भी कोई माथुरा में कोई है मथुरा चीफ, चीफ इंजीनियर था नहीं किशोरी लाल जी हाँ। चीफ इंजीनियर हाँ। था हुँ हुँ। नहीं, नहीं, बुला, बुला, बुला हो तो चार बंदे चार बंदे चार, चार, चार मायनो तीन मतलब ढोलक में कितनी एक ढोलक माथे तो एक बाजे माते दो मौका रे रे तो रेडियो गई जब सारंगी बातें और अब भी है तो रेडिएशन रेडियो स्टेशन जाऊँ या प्रोग्राम है तो मैं नहीं तो मैं मैं में तुम्हारे अब ये मैं आपने क्यों भी तीस गीत आपने लिखो आप तीस गीत मन लिखन दिया ये गीत मुख्य रूपों या घर में जब बैठक रहे गाना बजाना वे जब ये गीत है ज्यादातर दरबार राट तो पहली तो दारू आरोगे बैठ जाते दारू रोज गीत छे ओने बाद में कहीं केसरी बाली में गाओक गाओ गाओक रतन गाओ गाओक कछ भी हो गो कोई फरमाइश दे दी गाँव मे बा गाओ जल पे मार गीत गाताने बाद में कई लोग गीत भी बिचे बिचे गा देते ये जो आपके काम सुना है आपकी भी शादी रगी तो तो लिखे ही गीता ने कठे बेटे तो तो में रो काम नहीं पड़ता राजदरबार में ब्याह जल्द ही पड़ता ब्याह शादी नहीं, तो नहीं। रो भी कुछ आप माने कई कोई भी ये हाँ। बनरा एक, एक, एक, एक थोड़ी सी कड़ी है तो है जारी फूल चंपेरी पहली गा सिरदार बने सैया परणी जन रो कोड मारा गायड़ मल नूले गुला बनो मारो चंद्र अवतार बनी मारी सीता सहेलिया राजो हला तारो मन बलब हालो बना हे लूंगा आ गे बी एटी कोम स्थान बाजे बाजे माँ मजलू मा रा, रात नगारो जी बनड़े प्रकार के बना तो ये लिखना भी जरूरी है अभी लिखा हाँ। तुकर, तुकर, तुकर, क्योंकि रामायण जो आप ने तीस गीत मैंने हेर फेर की जगह यहाँ गीता में बहुत ज्यादा है तो ये भी कुछ गीत मतलब जो खास ठेका रहा है वे थोड़ा सा लिख लेना चाहिए ये गीत कटूता ज्यादातर गीत तो पुराना है को बाजे बाजे रात हिमाचल जान में यह गीत तो है बहुत पुराना और हाल जैसन नारी रे का रे घारी रे मार बनड जी हाल जैस मतलब ए ठिका न गीत आपने की मतलब वाला बना ये पुराना क्यूँ कल सिस्टम नहीं नी चलतरा गीत अने गीत गाओ गाओ तो पल्ले पल्ले पल्ले पड़े बनो पड़े। दूसरा जर बेकार एक तो दिन आप सुन रहो। हाँ, ये ये लेना चाहिए कब ये गीत ये तो भी संख्या बहुत संख्या भी जाये तो काम भी आपने काफी तरह मतलब है, है, भी गाई देते हैं सपनों तो गीत है सपनों नहीं नहीं है सपनों तो ये रात्रि जगह का गीत जो है ऐसे तो देवी देवता देवतारा देवी देवता, रहा। देवता रहा। को देवतारा याद नहीं मैं तो गा मैं हाँ। दो तो मैंने राति आप गीत अच्छा याद है आपको दीदी तो है गावे नहीं तो ये गीत आप कठों मतलब सीखे आप मतलब ये गीत आप कने कठों आया माँ के कनु जाया के आप वे तो, तुम्हारे तो बड़े नियो कनु सीखे हमारे माँ ने ऐसे गाव था नहीं जरे घरों में कम पड़ता तो जरे ठेकेरा बना गाव था और यूँ में तो तो वे बना और एक एक गाना तो पहली पहली राजा महाराजा सुनता वाला वाला तो ए, एड़ा सुने नहीं नहीं हमजे हमजे के गावने के और पहली राजा महाराजा था जो तो भी सुनता नहीं समझता तो कैसा, कैसा गीत है Hmm. ये थोड़ा तो तरीके में क्लास लगाओ ना बच्चाने, बच्चाने ना बच्चा बच्चा ये कर। hmm. hmm. अब तो तो मारे सिस्टम है, है। hmm. के तो ने लोग नीखेल hmm. मार कोई नहीं मार तो पड़ ना भारी क्योंकि दुआ म कहना जो चौ मिलो और कोई कि रुचि में वेज सीख सके और ये इह, मैं चवे सिखो चव तो मारे घर तो गुलान मैं सीखनी अगर मैंने कोई अड़ी जगह मिल जाए तो भाई उठे वे इन आस्थान माथे बच्चा तो बेड़ा वे भे, या सीख सीख तो वास्ते तो मैं तुम पर कोई जगह मिलेगी जगह महीने वाला गीत भी गो तो वो सुंदर बना जड़ाने सीख यूं तो मैं भले कर बोल तो जरूर सीख जाए अरे उदयपुर में शिविर लगा जो य भट्ट साहब लोग आप इनको सिखाओ तो मैं नुगया आती हमारे क्या पंद्रह बीस जड़ी आती शोरियाँ भी आती कोई मातुर थी इनको के जड़ी आवती वे कई कर... गीत आज सिखाओ वो उन्होंने भले ही धुनपुरी नहीं बैठे यानी उन्होंने बोल रही चाल पूरी नहीं बैठे तो किए नहीं फटाफट फटाफट पड़ी उड़ी तो है फटाफट फटाफट लिख लेती लिख लेती दूसरे दिन कहती ये तो हमारे को आ गया अब आप दूसरे बताओ मैं क्यों पाँच गान बताओ मैंने कि भाई की कर सो गान बताऊँगा और इन प्रकार आप, आपके जैसा तो नहीं आया आपके जैसा तो नहीं आया तो मैंने तो मैंने कह मेहनत एक दिन गीत तो भी फटाफट बड़ लिख ले लेने लिखने के हमको दूसरा गाना दे दे तीसरे दिन तीसरा गाना दे दो यूँ रोज रोज गाना दे उन पाचे पाछा पूछो कि अभी तू गाना बता कर्न बता तो उनमें बिलकुल डॉ डीज वो बराबर बात, कुछ। कुछ। बात नहीं बैठे तो इनमें एक तीन चार छोरियाँ थी माँ थोड़ा तो तू भाई गीत विज ठीक से रामलाल जी कम लगे कई गलो अच्छा आप देख लो या मार तो उदयपुर में बिधा उदयपुर की छोरिया मत उ मार्ट की चाल अलग अपर मार्ट की चाल ऊँ तो ने मतलब Uh, मार्ठ सीखा हुआ अपारि जी की जवान जबान मतलब कि भाई मैं क्या हुआ जिन प्रकार हूँ कहो तो, तो भाई एकदम नहीं कह सके और एक महीने में नहीं नहीं कितो सीख सके नहीं कितो ऐसा करो आप दो चार लड़के तो मार्ड गाने वाली आप इस प्रकार करो माठ की कर गा मार्ड गावे कुछ दम खम भय थे तो गवीजे इन तो गवीजे को नहीं अरे लोग गीत तो गाले तो गणा तो आवाज़ गाला आपको आपको वहाँ परिवार सो दो बच्चा ने की जो परिवार गाना बजाना और काम ही चाहिए मारे के के मारे वाँ वाँ आपने कही है। में आपने एक दिक्कत बता दी की मेरे तो ब्याह शादी छोर कोई गावे नहीं बेन रहा लाल ला रही जाला। कोई बुढ़ोड़ी जे जीवन कहीं गाव नहीं मत औशुद ओशुद्ध वो कह बिल्कुल ही गामा हटा दी हुए अब मैं नीचे थे दो चार छोरिया ने भेजो मारा कर कैशप जी तो अव कि दो चार छोरियान सीखो तो मैं स्कूल दरबाऊँ जिन में हटाने मैं क्यों अगर दो चार छोरियां सीखो तो अने पैसा भी मिल जा प्रोग्राम में ला, आज मने देखने थे राजी तो देखने राजी तो थे थे तो तो तो कल भी प्रकार सीखो नहीं मत यूं। नहीं। राग, तो बताई जो बाब गुटियों पड़ गई है मधुर चोरिया बताऊंगी कर सके मधुर ने खुद नहीं, नहीं कहू ना तो थोड़ी बहुत घाने लग जा प्रोग्राम में चले ना तो सीख नहीं बोला तो साथे गा सके ले तो गाँव तो गाँव तो अपने आप खुल जाए हम यार छुट्टियों पड़ जाए तो उन्हें बाद में